शिव पुराण वाईवी संहिता पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन श्री कृष्ण बोले सर्वज्ञ महर्षि प्रवर आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ उपमन्यु ने कहा देवकी नंदन पंचाक्षर मंत्र के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो सौ करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो वेद में तथा सैवागम में दोनों जगह यह षडअक्षर प्रणव से पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है यह वेद का सार तत्व है मोक्ष देने वाला है शिव की आज्ञा से सिद्ध है संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोव्रथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है सर्व शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नम शिवा मंत्र का प्रतिपादन किया है यह आदि संरक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकता सर्वकर्ता द्वितीयमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं ईशान आदि तो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म हैं वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं सूक्ष्म संरक्षण मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान है अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है शिव और मंत्र का यह वाच्यवाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औसत रोगों का स्वभावता शत्रु है उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यत तो जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं कर्जा नहीं देख सकता जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि स्वर्ग की सिद्धि नहीं होती जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य है अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है यह शिव का विधि वाक्य है अर्थवाद नहीं है या उन्हें शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावता निर्मल है जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कर सकते हैं जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बतलाएंगे परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त है वे ही झूठी बात कर सकते हैं वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक के पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाण भूत ही है इसमें संशय नहीं है इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह वा नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है राग द्वेशा नृत क्रोध काम तृष्णानुसार यक्यम निरय हेतुवाद तदुर्भाषित मुचते